श्री ओरनेम अथ द्वादश अर्जुन च एक्ताेद्यक्षर अव्यक्त श्याम के योग भी तमा अन्वय एवं शब्दार्थ ये जो भक्ता अनन्य प्रेमी भक्त जन एवं पूर्वोक्त प्रकार से सतत निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रह त्वम आप सगुण रूप परमेश्वर को क्या और ये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 श्री भगवाच मय आवेश मनो ये उपासते उपाससते हृद्या तेमें युक्त तमामेद मयि आवेश मन ये माम नित्य युक्ता उपाससते हृद्यापरियापेता ते मे युक्त तमता एवं शब्दार्थ है मई मुझमे मन मन को आवेश एकाग्र करके नित्य युक्त निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगी हुई ये जो भक्त जन पर अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा श्रद्धा से उप्रेता है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 चित कूटस्थम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति सामबुद्नुवती मा मेहम सूतरता पदछेद ये तो अक्षरदेश्यम अव्यक्त पयुपाव सर्वत्रगम च अचलं थम अचलम ध्रियनुवंती मम सूत ही प्रेरता अन्वय एवं शब्द परन्तु ये जो पुरुष इंद्रिय इंद्रियों के समुद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 एव ही प्राप्त होते क्लेशो अव्यक्ताशक्त अव्यक्ता ही गतिहादीर वाप्येद क्लेश अतर तम अव्यक्ताशक्त चेतसाव्यक्ता ही गति दुःखम्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 देह देहाभिमियों के द्वारा अव्यक्ता अव्यक्त विषय गति गति दुख दुख पूर्वक अवाप्य प्राप्त की जाती है ये तो सर्वाणी कर्माणी मई संस मा अन्य ना योग मयंत उपासेद ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सनस मतपरा शब्दार्थ तू परंतु ये जो मतपरा मेरे परायण रहने वाले भक्तजन सर्वाणी संपूर्ण कर्माणी कर्मों को मई मुझ में संस अर्पण करके माम मुझ सगुण रूप परमेश्वर को अनन्येन अनन्य योगेन भक्ति योग से ध्या निरंतर चिंतन करते हुए उपास भजते है श्याम हम समरता मृत्यु संसार सागरा भिरा मय्या चेतसा पदछेदेश मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशन्वय पार्थ हे अर्जुन तेजा ऊन मयि मुझ में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 निवसी मयि ऊर्धम न संशय मन आधस्वि अन्वय शब्दार्थ मई मुझमे मन मन को आध लगा मई मुझमे एव ही बुद्धिम बुद्धि को निवेश लगा अतः इसके ऊर्धम उपरांत तू मई मुझमे एवं निवास निवस्य करेगा संशया, संशया, ना नहीं अथ अच्छा चित्तम समाध न शक्नोषि मई स्थिर अभ्यास योग मच्छा तुम धन परेद अथ चित्तम सम मै अभ्यासे मई स्थिर अभ्यास योगे नतः मच्छा धनंजया अन्वय शब्दार्थ शब्दाथ यदि चित्तम मन को मई मुझ में स्थिर अचल समाधातुम स्थापन करने के लिए न शक्नो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 अभ्यासे अपि मकर्म परमा मदर्थम अर्मा कुरिवासी अन्वय एवं शब्द अभ्यासे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 प्राप्त होगा अथ तदप्त कर्कर्म फलत्यागम तु यम्छेद अथ एत अशक्त अर्मगम आश्रि सर्वकर्म फलत्यागम ततः गुरु यत्मान एवं शब्दार्थ अतः यदि मध्योगम मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रितः आश्रित होकर एक उपयुक्त साधन को करतुम करने में अपि भी अशक्त असमर्थ असी है ततः तो यत्मान मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सर्व कर्म फल त्यागम सब कर्मों के फल का त्याग कू कर श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासा ज्ञान ध्यानम विशेषती ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागारन पर श्रेय ही ज्ञानम अभ्यास ज्ञात ध्यान विशिष्ट ध्याना कर्म फल त्याग त्यागा, त्यागा शांति अंतरम अन्वय एवं शब्दार्थ अभ्यासात् मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञानम ज्ञान श्रेय श्रेष्ठ है ज्ञान ज्यान ज्ञान से ध्यानम मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान विशिष्ट श्रेष्ठ है ध्याना ध्यान से भी कर्म फल त्याग सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है ही क्योंकि त्यागात् त्याग से तत्काल ही शांति परम शांति प्राप्त होती है अद्वेष्टा सर्वूता मैत्र करुण निर्मो निरहंकार क्षम दुख सुख शमी संतुष्ट सप्तम योगी यता दृढ़ निश्चय मय्यर्त मनो बुद्धि मद भक्त समी पदछेदेष्टा सर्वूता मैत्र करुण निर्म निरहंकार सुख क्षमी संतुष्ट सतत योगी यमा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि य मद भक्त सह में अन्वय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष सर्वभूता नाम सब भूतों में अद्विष्टा द्वेश भाव से रहित मैत्र स्वार्थ रहित सबका प्रेमी च और करुणा हेतु रहित दयालु है एवं तथा निर्मम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 मुझको प्रिय प्रिय है यस्मा दिजते लोको लोकान्नो दिजते चय हर्षामर्ष भयो दैर्मुक्तो ये प्रिय पदछेद यस्मात्ते लोक लोकात्जते चयह हर शब्दार्थ हर्षामोक कोई भी जीव न उद्वेजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च और यह जो स्वयं भी लोका किसी जीव से न उद्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता च तथा यह जो हर्षामर्स भयो दी हर्ष अमर्श भय और उद्वेद आदि से मुक्त रहित है वह भक्त में मुझको प्रिय प्री है अनपेक्ष शुचिद उदासीनो ग्य सवारी यो मद स मे प्रियेद अनपेक्ष दक्ष उदासीन ग्य सवारंभ परित्यागी ये प्रिय अनवय एवं शब्दार्थ यह जो पुरुष अनपेक्षा से रहित शुचि बाहर भीतर से शुद्ध दक्ष चतुर उदासीन पक्षपात से रहित और गतव्य दुखों से छूटा हुआ है सह वह सर्वरम्भ परित्यागी सब आरंभों का त्यागी मद भक्त मेरा भक्त मैं मुझको प्रिय प्रिय है यो न हृष्यती न देशि न शोचती न कांक्षती शुभा परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रियेद यह नृष्यति न देशी न शोचती न कांक्षती शुभाशुभ पर भक्ति यह सह मे प्रिय अन्वय एवं शब्दार्थ यो न न शोचती शोक करता है न न कांचती कामना करता है यह जो शुभाशु पर त्यागी शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है सह वह भक्तिमान भक्तियुक्त पुरुष में मुझको प्रिय प्रिय है समित्र तथा मानापमान यो शीतोषण सुख दुखेश सम संग विवर्जि पदछेद शो च मित्रे चथा मनापमो शीतोष्ण सुख दुखेशन्वय एवं शब्द शत्रो मित्री शत्रु मित्री और मनापमी समह सम तथा तथा शीतोष्ण सुख दुखेशु। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंदो में समह समह और संग विवर्जित आसक्ति से रहित तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट हो न प्रिय तुल्य निंदास्तु मौनी स्तुति शब्द स्तुति को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 स्थिरमति, स्थिरबुद्धि, भक्तिमान भक्तिमान नर पुरुष में मुझको प्रिय है, ये तो यथोक्तं यथोक्त श्रद्धा परमा भक्ताेद ये तो धर्मृतम इदम य उत्तम पर उपासना मत परमा भक्ता अतीव मे प्रिया तू परंतु ये जो श्रद्धाना श्रद्धाक्त पुरुष मत परमा मेरे परायण होकर इदम इस यथा ऊपर कहे हुए धर्मामृतम धर्म मई अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं परीव अतिशय प्रिया प्रिय है ओम तत्सदी की श्रीमद भगवत गीता उपनिषु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्तिगनाम द्वादो अध्याय